आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे करियर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम जानते हैं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छी तरह से सुनते हैं आप सभी की प्रतिक्रिया हमें मिलते रहती है और हम लोग आपके विचारों को सुनते भी हैं और आप हमारे शो को भी सुनते हैं हम इसमें चाहते हैं कि जितना भी हम लोग इस शो के अंदर जो भी आपका करियर हो उसको कैसे हम लोग ब्राइट बना सकते हैं या किस तरह का चिंतन करने से किस तरह के स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए किस तरह के वैल्यूज़ आपके अंदर होना चाहिए अपने करियर के लिए और शुरुआत में जो एक बात होती है कि जहाँ पर हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है तो हम लोग ऐसे ही एक्सपीरियंसेस जो हमारे विद्यार्थी हैं टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कराते हैं ताकि आपको बहुत कुछ उनसे लाभ मिल सके तो चलिए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ है विद्या राव जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं लेकिन वर्तमान में मुंबई में है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे हैं थर्ड ईयर में है नेक्स्ट ईयर उनका फाइनल है लेकिन उनके पास एक एक्सपीरियंस है और एक लड़की होने के नाते किस तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए तैयार हो गई है उनको कैसे सपोर्ट मिला इस मुकाम तक पहुंचने के लिए वो सारी बातें हम सुनेंगे विद्या राव तो मैं जानना चाहूंगा की कंप्यूटर इंजीनियरिंग एचुअल में है क्या चीज इसमें क्या क्या होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिकली जो हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं और जो यूज करते हैं कंप्यूटर में तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हम लोग सीखते हैं कि वो कैसे बनाते हैं नए नए जो सॉफ्टवेयर है जो आजकल सब कुछ सिक्योरिटी हो बैंकिंग हो या कोई भी फैसिलिटी हो आजकल सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो गया है तो आ, पहले जैसे जो सिक्योरि प्रॉब्लम होती थी सिक्योरिटी की वो आज नहीं होती है क्योंकि सब कंप्यूटर बेस्ड हो गया है तो अब वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं उसमें बेसिकली सब सॉफ्टवेयर Uh, कैसे उसमें जो अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जैसे की मिस कॉल्स वगैरह बहुत आते हैं दूसरे कंपनियों से या किधर से भी आ जाते हैं तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ऐसे एप्लीकेशन जैसे फोन बोलते हैं उसका यूज़र इंटरफेस इतना आकर्षक होता है कि हमें वो बहुत पसंद आता है और इतना इजी होता है कि कोई भी आम आदमी उसको यूज़ कर सकता यूज़ कर है।, है एक टच से हम लोग अपने करीबी लोगों के पास पहुंच सकते हैं और आजकल तो ऐसा नया एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन निकला है जिसमें अगर लड़कियां कहीं अकेली हो आ, कोई लिफ्ट में हो या कहीं अलग अलग सुनसान सड़क में हो तो बस वो एक एप्लीकेशन पर अगर हम दो बार क्लिक कर देंगे तो फिर अपने चार जो आ, सगे संबंधी है या चार साथ वाले हैं उन तक हमारा लोकेशन पहुँच जाता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू तो ऐसे बहुत सारी सॉफ्टवेयर इन्वेंट होती रहती है उसमें अच्छा ये जो सॉफ्टवेयर है जब उसको इंस्टॉल करना है तो उसमें फीडिंग सारा करना पड़ेगा हमको पहले हाँ पहले आपको चार जो अपने कॉन्टेक्ट है वो आपको लगानी पड़ेंगे जो आपके नजदीक है जो कहीं भी आपके साथ पहुँच सकते हैं तो उनका कॉन्टेक्ट आपको देना पड़ेगा और इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए बस और कुछ नहीं तो उसके वजह से वो एप्लीकेशन जब हम लोग कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इंस्टॉल करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हमेशा रहेगा जैसे इंटरनेट चालू है आपका। दो बार आपका जो स्विच ऑफ का बटन रहता है वो दो बार अगर आप दबाएंगे कंटिन्यूस तो आपके सगे संबंधियों को वो मैसेज पहुँच जाएगा कि आप कोई मुसीबत में है और आपका लोकेशन भी पहुँच जाएगा ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है मुझे लगता है कि आज जो वर्तमान समय के सिचुएशन को देख ये चीज़ें बनी हुई हैं विद्या राव जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि हम लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं सिर्फ ये एप्लीकेशन तक सीमित है या कुछ और भी कर सकते हैं जैसे आपने कहा इसमें सॉफ्टवेयर्स बनाना होता है एप्लीकेशन जैसे कि और क्या कर सकते हैं इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम लोग अपने अपने ईजी अपने ईज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कम्प्यूटर्स और इसमें और क्या कर सकते हैं हम कि हम लोग आगे पढ़ाई करके टीचर वगैरह बन सकते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर में बेसिकली समझाना बहुत ज़रूरी होता है इतना इजीली प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है थियोरिटिकल बहुत है और प्रैक्टिकली हमें ही प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह करनी रहती है तो इसके लिए टीचर बहुत अच्छे इसमें बी करके एम करके हम टीचर बन सकते हैं और भी इसमें वास्ट टेक्निक्स यूज करके हम अलग अलग सॉफ्टवेयर अपने दिमाग से बना सकते हैं और यही इसका एक एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्योंकि वो हर एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी हो या वाटर सप्लाई हो सब कुछ अभी कंप्यूटर बेस्ड ही हो गया है क्योंकि उसमें एरर कम रहता है मुझे लगता है कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद आप नए सॉफ्टवेयर या अपने हिसाब से मना अपने को जैसा चाहिए वैसे उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते, सकते हैं, हैं बना सकते हैं वो चीज़ हो सकती है हाँ। आप बिजली बना बना के हिसाब से अपने खर्च होता हाँ, हो। है बहुत चार्जिंग लगती है उसके लिए तो एक ऐसा एप्लीकेशन बना हुआ है जिससे जहाँ पे आपके चार्जर का एरिया है वो डिटेक्ट कर लेता है मोबाइल और चार्जर के एरिया में जाते ही वो फुल स्पीड में चलता है चार्जर के एरिया से बाहर आते ही वो बैटरी पावर लो में चला जाता है ताकि पावर कंज्यूम कम हो वैसे और अलग अलग एप्लीकेशन भी बन सकते हैं अच्छा अच्छा जिससे वो अपने आप आ, डिटेक्ट करता डिटेक्ट है कि चार्जिंग एरिया कहाँ है पर? वो फीड करना पड़ता है लोकेशन की अपना है और ये एक्सटर्नल एरिया चलिए मुझे लगता है की इसमें जितना आप रिसर्च करेंगे जितना आप सोचेंगे उतना ही नहीं बनाते जाएंगे चलिए विद्या राव जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि चलिए हम लोग मान लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियर में ये सारी चीज़ें होती हैं इस तरह का हम लोग अच्छा जॉब यानी अपना करियर अच्छा ब्राइट बना सकते हैं इस फील्ड में जाकर लेकिन अब कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स या वैल्यूज़ हमारे अंदर होनी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें मेरे मार्क्स कम हैं तो मैं कैसे उसको टैकल कर पाऊँगा तो वैसे ही कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है कौन से स्किल्स कौन से वैल्यूज़ होने चाहिए व्यक्ति के अंदर या उस प्रतिभा के अंदर उसके बारे में बताइए स्किल्स uh, के लिए तो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनना है, पहले तो आपको डीप इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप कोड कर सकें मतलब उसमें बहुत सारी कोडिंग होती है कोडिंग uh -huh. लिखना रहता है बहुत uh -huh. कुछ uh -huh. तो आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए uh -huh. और जो भी डिग्री के हिसाब से अगर टेंथ के बाद डिप्लोमा करके uh, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं और अगर ट्वेल्थ किया है तो फिर फर्स्ट ईयर से तो एआई आई ट्रिपली या सीईटी वो हमको देना पड़ेगा उसमें अगर पास होंगे तो आपको अकॉर्डिंगली कॉलेज मिल सकता है सॉफ्टवेयर uh, इंजीनियरिंग के लिए और बेसिकली हमको इसमें सॉफ्टवेयर का बहुत नॉलेज uh, ऐसे ऐसे रफ़ नॉलेज तो चाहिए और इंटरेस्ट भी चाहिए थियोरटिकल स्टडी करने का पढ़ाई ज्यादा पढ़ना हाँ, थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए बुक पढ़ना ना बुक पढ़ना <laughs> जिसमें जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मतलब इम्प्लीमेंट करने में बहुत इंटरेस्ट है जिसको ग्राफिक्स बहुत पसंद है वो इस फील्ड में आगे बढ़ उसका लॉजिक मोटे शब्दों में कहेंगे जिनको पढ़ाई करने में या पढ़ने का जो है सोच बुक्स पढ़ के रिसर्च करना उसके ऊपर थॉट क्रिएट करना वो लोग ज्यादातर इसमें आगे सकते बढ़ सकते हैं थ्योरी मेन है पूरा थ्योरी इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है उसको समझना है। बहुत जरूरी तो चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे जैसे कि हम लोग बात करते हैं जब लड़कियों की तो एक बात आ जाती है कि लड़कियों को कौन से फील्ड में जाना चाहिए तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है आ, मेरे हिसाब से आ, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग चुना मुझे ऑप्शन था मैं मैकेनिकल में जा सकती थी सिविल में जा सकती थी बट कंप्यूटर इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत इजी है हम लोग इसमें लड़कियां बहुत क्रिएटिव होती हैं mm -hmm. तो इसमें अपनी क्रिएटिविटी हम बहुत यूज़ कर सकते हैं और बैठे बैठे हमें कुछ नहीं करना है कंप्यूटर में सबके सामने बैठना है mm -hmm. और तीन चार शब्द कोडिंग लिखना है mm -hmm. तीन चार लाइन लिखना है बस तो उससे सब हो जाता है तो ये जो है इसमें लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि इसमें जैसे मैकेनिकल में या सिविल में बहुत हार्डवर्क चाहिए जो धूप में वगैरह काम करना तो जनरली इंडस्ट्री में प्रिफर नहीं करते लड़कियों को थोड़ा जॉब कम मिलता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लड़कियों को 90 परसेंट ऑफ लड़कियों को जॉब मिल जाता है क्योंकि इसमें लड़कियों का दिमाग बहुत अच्छे से चलता है और वो बहुत अच्छे से कर सकती है घर पे बैठ के ही काम करना है तो ईजिली अपना घर संभाल के भी काम कर सकती है यानी ऐसा हो सकता है कि आप घर में कंप्यूटर और इंटरनेट हाँ हैं तो वहाँ काम कर लिया और उसको सेंड कर दिया सेंड कर दिया तो मेल कर... इंटरनेट ने आज कल बहुत सब कुछ इजी कर दिया है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप मीटिंग कर सकते हैं बहुत कुछ अलग-अलग हम लोग घर पे बैठे हम लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यूज कर सकते अच्छा चलिए विद्या राव जी बहुत ही अच्छी बात बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं विद्यार्थी हैं और खास लड़कियां जो अभी हमें सुन रहे हैं तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करें लेकिन आपको सोचना चाहिए अगर आपके अंदर इस तरह की कुछ क्रिएटिविटी है और आपको लगता है कि मैं इसमें आगे कर सकती हूँ तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा करियर है इसमें और एक अच्छा सुविधा भी है कि आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो भी करियर के लिए जब कोई जॉब चुन लेते हैं तो आपको एट टू फाइव जो डॉब है वो करना ही पड़ता है घर से बाहर जाना ही पड़ता है लेकिन इसमें एक सुविधा ये है कि आप घर बैठे भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं आज जो टेक्नोलॉजी आज तक हम जिसकी बातें हम सुनते हैं उसमें सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन फिर प्रैक्टिकल करने में उसके लिए आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि मैं अगर बोलूँ आपको कि आप घर बैठे आपको पेमेंट मिलने वाला है और बैठे बैठे कंप्यूटर पे आपको काम करना है सुनना बड़ा अच्छा लगता है सोच के भी अच्छा लगेगा लेकिन जब तक उस चीज़ों को उन चीज़ों तक पहुँचने के लिए वैसे करने के लिए आपको जो मेहनत है वो आपको करना पड़ेगा जब आप मेहनत करेंगे अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे स्किल्स को समझेंगे तभी ये चीज़ें कर पाएंगे तो इसी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है लेकिन उन चीज़ों के बारे में पहले समझिए और आप कितना हद तक उसको कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको लेने के लिए दो चार साल कंपनी के साथ रहना पड़ेगा वहाँ सीखना पड़ेगा उसके बाद फिर आप आगे चल के जितना आपकी प्रोफेशनलिटी आपके अंदर जो स्किल्स है आपके अंदर जो क्वालिटी है वो सारी चीज़ें जब हम आ, दूसरे लोग देखेंगे तो उस अनुसार आपको जो है वो सारी सुविधाएँ मिल सकती है तो चलिए और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे विद्या राव जी से लेकिन एक ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो होंबर हेठरती बसदी एरुत हसदी हो है मेरा देश है मेरा देश है मेरा कितना सूना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा धरती सुमहरी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 मेरा हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश मेरा हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं विद्या राव जी से जो मुम्बई से रहे हैं और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का तीसरा साल उनका चल रहा है नेक्स्ट ईयर वो फाइनल में जाएगी लेकिन एक बात हम पूछना चाहेंगे विद्या राव जी से अभी कि आपके हिसाब से आपने बहुत सारे फील्ड आपके पास थे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास थे फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग यही क्यों चुना आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मुझे पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था मैं बोलना चाहूँगी कि आ, अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो आप इसमें नहीं आइए इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपने फील्ड चुनिए तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि एंड्रॉयड टच स्क्रीन वगैरह हम देखते रहते थे लेकिन जानना बहुत आ, ये होता था दिल में कि जानना है कैसे बनता है ये सब तो वो इंटरेस्ट के हिसाब से मेहनत की पढ़ाई की मार्क्स आए तो एंट्रेंस मिली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसके लिए क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था बस यही आपका बहुत इंटरेस्ट था इसलिए आपने ये चॉइस किया एक बात मैं पूछना चाहूँगा घर से आपको कैसे सपोर्ट मिला क्योंकि लड़कियों को बहुत करके माता पिता जो है वो अवॉइड करते हैं ज़्यादातर मुझे यहाँ राजस्थान की बात थी, अगर हम लोग करें या विलेज में जाएं हम लोग थोड़ा सा क्योंकि मेरा इंटी आउटडोर में जाना होता है लोगों से मिलना होता है तो राजस्थान में हमारे जो लड़कियाँ हैं वो दसवीं से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हैं में ही ड्रॉप आउट ज़्यादातर होती हैं और जो शहर से है वही लोग थोड़ा सा आगे पढ़ पाते हैं तो डिप्लोमा किया है आ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेरी माँ जिन्होंने बी आ, बी ए किया नहीं मतलब पढ़ा लेकिन एग्जाम नहीं दे पाई क्योंकि मम्मी की शादी हो गई तो मेरी मम्मी मेरे पहले से ही बोलती थी तुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें अभी मम्मी जॉब कर रही है अच्छा, लेकिन हाँ। बीए के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिला है उनको उनके पढ़ाई के हिसाब से जॉब नहीं मिला क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है बहुत मेहनत करती है मम्मी मम्मी बोलती है कि अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपको कुछ कर नहीं सकते हो आगे क्योंकि अभी आधुनिकता बढ़ती जा रही है पहले जमाने में ठीक था कि नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा लेकिन अभी लड़का लड़की सबको पढ़ना जरूरी है तो मम्मी का पहले से ही ये था कि तुझे पढ़ना है और पढ़ कंप्यूटर मम्मी को बहुत इंटरेस्ट था मम्मी अच्छा, को अच्छा। मम्मी अभी कंप्यूटर ऑपरेटर है तो मम्मी बोलती थी कि <laughs> सीखो सीखो बहुत न, तो मम्मी का बहुत सपोर्ट था और मेरी नानी जी बहुत सपोर्ट करती है मुझे, अच्छा? <laughs> मेरे भाई का भी भाई को बहुत इंटरेस्ट है कि कैसे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि तू पढ़ इस मुझे ये पढ़ना बुक वगैरह पढ़ना इतना इंटरेस्ट नहीं था पहले लेकिन ऐसे घर के सिचुएशन देख के फिर मम्मी का इतना उत्साह देख के मुझे भी फिर उत्साह हुआ कि मैं भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूँ चलिए विद्या राव जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे करियर को फ्रेम करने के लिए अपने आप को तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए पहली बात तो हमारा खुद का इंटरेस्ट इंटरेस्ट होना, होना, होना चाहिए दूसरा हम जो जैसे माता पिता है उनको रिगार्ड दे रिस्पेक्ट दे उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो सीखे लेकिन एक बात मैं यहाँ पर दोहराना चाहूँगा ये कि हम लोग कभी कभी ऐसा भी हो जाता है अलग अलग सिचुएशंस होता है हर एक व्यक्ति के जीवन में कई बार माता पिता आपको सपोर्ट करेंगे पढ़ने के लिए लड़कियों को और कई बार नहीं भी करते ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे तो आप फिर अच्छा हो गया ऐसे हाँ। समझ कर बैठने जाए लेकिन नहीं कर रहे हैं तो कई कोई वजह होगा उसको जानिए और उनको कन्वेंस कीजिए और हो सके उतना अपना जो है अपनी तरफ से जो है ना सही बात उनके सामने रखते हैं तो फिर वो सपोर्ट भी आपको करते हैं कई बार हम लोग देखते हैं कि दोनों चीज़ें हैं नेगेटिव ना लेकर हम लोग अगर सकारात्मक सोचकर अपना भविष्य को अगर हम लोग उज्जवल बनाना चाहते हैं तो एक स्टेप हमको लेना ही पड़ता है डिसीशन आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा और विद्या जी आपने अच्छा किया कि आपको अभी ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनने का जो इंटरेस्ट है उन चीज़ों को आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अच्छा मुकाम पाएँ एक अच्छा जॉब पाएँ और अपने परिवार का और अपने सोसाइटी का नाम आगे करें ये हम चाहते हैं और सुनने वालों को भी लगेगा कि वो लोग भी हमारी जो श्रोतागण सुन रहे हैं मैं भी चाहूँगा कि आप भी अगर कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत और इंटरेस्ट उस फील्ड में जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में ज़रूर आगे बढ़िए एक और सवाल विद्या राव जी आपसे कहना चाहूँगा मैं कि कोई भी करियर हम लोग चुन लेते हैं चलिए मान लीजिए आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग चुन लिया या फिर मेडिकल में हम लोग गए हैं फील्ड तो हमने चुन लिया लेकिन बात आती है कि उसको पूरा करना हाँ हाँ और ये बात होती है ज़्यादातर लड़कियों के अंदर लड़के फिर भी पूरा कर लेंगे लेकिन लड़कियों की या तो शादी का टाइम आ जाता है या परिवार वालों का कुछ इकोनॉमिकल कंडीशंस नहीं होती हैं तो ऐसे तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे उसको पूरा करें उस चीज़ में क्या क्या आपका तीसरा साल चल रहा है तो तीन सालों में आपने क्या फेस माना डिफिकल्टी क्या आई जहाँ पर आपको फेस लगा कि अभी मुश्किल लग रहा है ऐसी कौन सी बात है लड़कियों को बहुत ही मुश्किल होती है पढ़ने में ये तो सही बात है क्योंकि जितना भी आधुनिक ज़माना हो जाए लड़कियों को संभाल के ही रखा जाता है वो सही भी बात है क्योंकि आजकल देखा लड़कियों की क्या हो गई है लड़कियों को अभी पढ़ने भेज दिया है सपोज़ अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो फिर लड़कियों को बात आती है कि घर लड़की को आज़ाद छोड़ दिया है ऐसे बात आती है तो उसको संभालने के लिए हमें रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहना है घर से रोज़ की बातें बतानी है और आजू बाजू में जो भी कांटेक्ट वाले हैं अपने आस पड़ोस वाले उनसे हमेशा अच्छे से बात करनी है ताकि वो सिक्योर रह सके और अगर घर से पढ़ रहे हैं तो फिर अगर पॉसिबल नहीं हुआ घर से मतलब कॉलेज जाके पढ़ना तो लॉन्ग डिस्टेंस कोर्सेज बहुत बहुत अवेलेबल है कंप्यूटर इंटरनेट अगर आपके पास है तो लॉन्ग डिस्टेंस कोर्सेज घर पर किताबें आ जाएंगी आपको बस पढ़ना है और एक हफ्ते के लिए आपको एग्जाम देने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा अच्छा घर पे बैठ के हम लोग पढ़ सकते हैं नज़दीकी सेंटर में आपका एग्जाम भी हो जाएगा सिर्फ एक दिन या एक हफ्ता आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा बस तो आप घर पे बैठ के भी घर का सब काम करते हुए भी घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से और एक और की हम लोग इंटरनेट से वीडियो इसके थ्रू हम लोग स्टडी कर सकते हैं नॉलेज ले सकते हैं वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट तो आजकल मोबाइल पे भी आ गया है तो आपको मोबाइल से भी आप पढ़ सकते हैं कहीं भी बैठ के तो कोई काम आपका बीच में आएगा ही नहीं और पढ़ने के लिए तो यही है <laughs> चलिए विद्या राव जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और आजकल जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ शिक्षा में भी जो विकास हुआ है उसमें लड़कियां अगर पढ़ने के इच्छुक है इंटरेस्ट है उनका तो आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं विद्या राव ने बहुत अच्छी बात बताई अगर आप दसवीं बारहवीं कर लेते हैं और उसके बाद कहीं डिग्री के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है तो आपके घर से हो सकता है दूर है तो फिर वहाँ पर जाना आना रोज़ का नहीं हो सकता है और उसमें अगर हॉस्टल फैसिलिटी भी है तो विद्या राओं ने जैसे बताया कि आपको टच में रहना है फैमिली के रोज़ फ़ोन पे या तो फिर आप नहीं जा रहे और आपका इंटरेस्ट भी है और फिर आप घर पे बैठ कर भी पढ़ाई कर सकते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स होता है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं इसके लिए आपको पहले तो उन चीज़ों को आपको खुद को समझना है कि मुझे क्या करना है एक बार आपने अपने आप को फ्रेम कर लिया मुझे ये चीज़ें करनी है तो फिर बाद में दूसरा सेकेंड स्टेप ये आता है कि आपको घर बैठे करना है या फिर रेगुलर क्लासेस करना है या फिर हॉस्टल में रह कर आपको पढ़ाई करना है वो थर्ड पार्ट है लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको पहले चॉइस कर लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या बनना है आपका इंटरेस्ट लेवल देखते हुए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये ये चीज़ें नहीं समझ में आ मारे कोई बात नहीं लेकिन जो एक्सपर्ट है जैसे टीचर्स हैं है काउंसलर्स हैं या फिर हमारे रेडियो माधोबन से भी आप संपर्क कर सकते हैं आप अपना मैसेज डाल सकते हैं नाम के साथ में हम लोग फिर आपको उस एक्सपर्ट से आपकी बात भी कराएंगे तो ऑप्शंस बहुत हैं आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप सपोर्ट्स बहुत सारे हैं मोबाइल्स हैं इंटरनेट है टीचर्स है कम्युनिकेशन के बहुत सारे ऐसे साधन हैं जहाँ पर आपको सारी जानकारी मुफ्त में बिना कोई पैसा लिया आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाता है इन्फॉर्मेशन लेना आपका काम है और आगे बढ़ना भी आपको ही है तो इसलिए इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर लीजिए कि आपको क्या बनना है और क्या बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ से मिल सकती है ये आपके पास डाटा पहले होना चाहिए फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए विद्या रावत जी से हमने बहुत सारी बातें की और जाते जाते मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको तो उन सभी के लिए एक मैसेज कोट कीजिए मैं चाहूँगी कि सभी लड़कियाँ जो सुन रही हैं वो पढ़े खुद पढ़े और अपने घर पे भी सबको पढ़ाएँ और ऐसे पढ़ाई को छोड़ ना दे बीच में किसी भी कारणवश पढ़ाई पूरा करना जरूरी है क्योंकि उससे बहुत हिम्मत मिलता है आत्मबल मिलता है और हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग पावर बहुत मिलती है और लड़कियों को जो बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं वो बहुत कम हो जाती है इस पढ़ाई की वजह से नॉलेज की वजह से तो नॉलेज की वजह से हमें आत्मबल बहुत मिलता है इसके लिए आप पढ़ें सब लड़कियां पढ़ें लड़कियां पढ़ेंगी तो अपने घर को भी पढ़ाएंगी और अपने ससुराल को भी पढ़ाएंगी सही बात है तो और लड़के पढ़ेंगे तो सिर्फ अपने घर को तो दो कल कुलों का उद्धार हो सकता है अगर लड़कियां पढ़ें तो और ज़रूर अपने लड़के को पढ़ाए बहुत अच्छी बात आपने बताया विद्या राव जी और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि हम लोग लड़कियों को जितना ज़्यादा पढ़ाएँगे पहले ज़माने में ऐसा था कि हम लोग वो सोचते थे कि लड़कियों को पढ़ के क्या करना है गली तो संभालना है लेकिन आज समय के साथ साथ बहुत चीज़ें बदल गई हैं और आज लड़कियां जितना ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी उतना ही समाज में उसका बदलाव दिखाई देता है और हम देखते हैं कि जितना लड़की लड़की पढ़ लिख लेती है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि शादी होने के बाद सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि उनका इनकम सोर्स कहीं से भी नहीं होता फिर लड़कियों को नौकरी करने के लिए भेजा जाता है अब लड़कियां अगर पढ़ी लिखी होंगी तो वो कोई अच्छे जॉब पे जा सकती हैं और घर को संभाल सकती हैं अगर पढ़ी लिखी लड़की नहीं है तो फिर उसको भी मजदूरी करनी पड़ेगी तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है इसलिए पढ़ाई एक जरिया है इनकम का वो तुरंत जरूरत नहीं है लेकिन अगर लड़कियाँ पढ़ लिख कर डिग्री अपने पास रखती हैं इवन मैं विद्या राव जी को सुन रहा था तो उस समय आप भी सुन रहे थे और विद्या राव जी अपनी माता का एक्सपीरियंस बता रही थी माँ का एक्सपीरियंस कि उन्होंने पढ़ाई तो की है लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है इसलिए फिर उनको जो है जॉब करने का सिचुएशन आया तो उनके लिए बड़ा दिक्कत वाली बात हुई बहुत मेहनत करनी पड़ी अब फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपनी लड़की को अच्छी तरह से इसके लिए मोटिवेट करूँगी और लड़की को डिग्री दिला के रहूँगी तो कहने का मांग यह है समय है तो आप जरूर पढ़े और डिग्री हासिल करके अपने पास रख लीजिए और जब जरूरत होगा आप उसके उस यूज़ कर सकते हैं जब आपको लगा कि मुझे नौकरी करना है तो आपके पास डिग्री होगा तो आप बेधड़क जाके नौकरी कर सकते हैं और आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ लोग आ, एकसेट। देंगे एक्सेप्ट करेंगे और आप नौकरी भी अच्छी तरह से करेंगे और जैसा कहते हैं कि मुश्किल के समय आप जो है अपने परिवार को बचा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो इसलिए दोनों चीज़ें हैं और जो मैं लड़कियाँ सुन रहे हैं उनके लिए भी बात है और जो माता पिता उनके सुन रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने लड़कियों को आ, बेटा और बेटी में फर्क न मानिए दोनों को समान रूप से पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए यही मैं कहना चाहूँगा और इसी के साथ अगले एपिसोड में कुछ नई बातें इसी तरह के लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक खुश रहिए अपने करियर में बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर आपका रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और विद्या राव जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधबान नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो